मंत्र पाठ ओ तक पाठ हुआ अब दसवा सूत्र चलेगा ठीक है तो दसवा सूत्र बोलिए प्रशांतवाहिता संस्कारात संस्कारा तुस्त का अशांत वाहिता शांत रूप से रहना मतलब चित्त शांत बना रहता है चित्त की अवस्था शांत बनी रहती है लागात ये संस्कारात संस्कारो सिरोध से सब तक निरोध संस्कार चित मे बनेगे निरोध संस्कारा आदियंत बिचले भाषा मे निरोध संस्कार आरूढ होते जागते हैं हावी हो जाते हैं और विध्वान संस्कार वो दब जाते हैं तो जब तक विध्वान संस्कार दबे रहेंगे निरोध संस्कार बलवान रहेंगे तब तक चित्त की अवस्था शांत बनी रहेगी और जीवात्मा ईश्वर का अनुभव करता रहेगा समाधि में और आनंद लेता रहेगा इस सूत्र में यह बात बताई भाष्य पढ़ेंगे निरोध संस्कार निरोध संस्कार अभ्यास अपेक्षा वाहिता इस पंक्ति में बताया कि निरोध की अभ्यास निरोध के अभ्यास की पाटव अर्थात पटुता संस्कृत भाषा में इसका विरोधी शब्द है मंद, और मंद, और हल्का। तो संस्कार के अभ्यास की तीव्रता की अपेक्षा से चित्तस्य, चित्त की स्थिति वाहिता भवति, शांत अवस्था बनी रहती है तब जब तक हम निरोज संस्कार को जागृत रखेंगे उसको बलवान बनाए रखेंगे तब तक चित्त की अवस्था शांत बनी रहेगी फिर हम आधा घंटा रखेंगे एक घंटा रखेंगे इतने समय तक रखेंगे तब तक बड़ी अच्छी शांत अवस्था बनी रहेगी फिर धीरे धीरे क्या होगा थक जाएंगे थकान आएगी फिर वो संस्कार धीमा हो जाएगा मंद हो जाएगा निरोध संस्कार उसका प्रभाव फिर घटने लगेगा तो क्या होगा आगे पढ़िए तत्सकार संस्कार, तत संस्कार मांद्ये मांद्ये विद्थान धर्मेना विद्थान धर्मेना निरोध धर्म निरोधर्म संस्कार अभिभूयते धर्मिणा संस्कार है अब वाला जो संस्कार है जो इसकी अपेक्षा निम्न स्तर का है कम योग्यता वाला है उस संस्कार के द्वारा तत्व संस्कार मान दिए वो निरोध संस्कार मंद हो जाने पर इनमें बराबर लड़ाई तो चलती रहती तो लड़ाई चलती रहती है तो व्यक्ति निरोध संस्कारों को जगाए रखता है उनको दबाए रखता है तब तक अच्छी स्थिति बनी रहती है फिर धीरे धीरे वो थक जाता है तो फिर जोर, मारता है। वो जोर मारता है और ये संस्कार ढीला बढ़ जाता है निरोध वाला ढीला हो जाता है वित्थान वाला फिर बलवान हो जाता है तो ऐसी स्थिति में निरोध धर्म संस्कारों अभी हुए थे फिर वो निरोध संस्कार दब जाता है और वो स्थिति खत्म हो जाती है समाधि टूट जाती है व्यक्ति सामान्य स्थिति में आ जाता है समाधि से बाहर आ जाता है तो इस सूत्र में इतना ही बताया कि जब तक हम निरोध संस्कारों को जगाए रखेंगे बलवन बनाए रखेंगे तब तक अच्छी समाधि बनी रहेगी चित्त की शांत अवस्था बनी रहेगी आनंद मिलता रहेगा व्यक्ति कष्ट क्लेश से बचा रहेगा ये सूत्र का विषय था आगे चले सूत्र ग्यारह सर्वार्थता सर्वर्थता एकागृत एकागृत क्षयोदय क्षयोदय समाधि परिणाम समाधि परिणाम तो अब एक समाधि परिणाम की बात आ रही है अभी नौवे सूत्र में था कौन सा परिणाम निरोध परिणाम समाधि की चित्र की पांच अवस्थाओं में अंतिम पांचवी अवस्था निरुद्ध अवस्था अब जो ये समाधि परिणाम है ये सम्रज्ञा समाधि ये अलग स्तर है उससे तो इसमें कहते हैं समाधि परिणाम क्या सर्वार्थता एकाग्रता ये दोनों चित्त के धर्म कभी सर्वार्थता कभी एकाग्रता काल में सर्वार्थता बनी रहती है व्यक्ति सब चीजों के बारे में देखता है सुनता है सोचता है विचार करता है सारा खाना पीना लेना देना व्यवहार चलता रहता है ये सर्वार्थता है सारे काम करते रहना फिर एकाग्रता फिर आंख बंद करके बैठ गया मन को एकाग्र किया एक विषय में ये एकाग्रता है तो सर्वार्थता भी मन में होती है एकाग्रता भी मन में होती है इस तरह दोनों धर्म मन के हैं और मन या चित्त इन दोनों का धर्म ही है तो कहते हैं सर्वार्थता और एकाग्रता का क्षय और उदय वैसे ही पिछली सुद्र की तरह से सर्वार्थता का क्षय एकाग्रता का उदय उसका उभर जाना अगर ऐसा होता है तो यह चित्त का समाधि परिणाम कहलाता है समाधि व्यवस्था समाधि परिणाम कहलाएगा तब यह सम्रज्ञा समाधि उसमें प्रवेश हो गया तो ये लौकिक स्थिति छोड़कर और एकाग्रता में समाधि में प्रवेश किया ये प्रारंभिक स्थिति का नाम है समाधि परिणाम सम्रज्ञात समाधि का ठीक है ये सूत्रार्थ हुआ भाष्य सर्वा चित चित सर्वर्थता भी चित्त का धर्म है चित्त में होती है एकाग्रता भी चित्त का धर्म है वो भी चित्त में होती है फिर कहते हैं सर्वाथता सर्वा क्षय क्षय तिरो भाव तिरो इत्यार था। इत्यार था। तो सर्वार्थता हो जाना।, जाना हट जाना दूर हो जाना होझल हो जाना जो सर्वार्थता तो सर्वार हट गई अनेक विषय में चित को लगा रखनाट ये, ये सर्वार्थता ती और क्या एकाग्रता या उदया एक उदया आविर भावा आविर भावा इत्यार्था इत्यार्था। एकाग्रता का उदय हो गया आविर्भाव हो गया वो प्रकट हो गई तो मन एक विषय में टिक गया अनेक विषयों से हट गया ये है सर्वार्थता का क्षय हो जाना एकाग्रता का उदय हो जाना धर्मित्व अनुगतम अनुगतम चित्तम चित धर्मो चे युक्त अनुगतम युक्तम चित्तम चित्त चित होता राहता है कभ सर्वार्थता होती है चित्त मे कभ एकाग्रता होती ॲसे दोन धर्म चित्त मे आहते चित्त इन दोन धर्मो का यो। धर्म ही हैर कहते तद इदम चित्तम चित्तम अपाय अपय उपजनयोग उपजनयोग स्वात्मभूत योग स्वात्मभूत अनुगतम अनुतम समाधी समाधि वह यह चित्त जो इन दोनों दोनों धर्मों का धर्मी चित्त है जिसमें ये दोनों धर्म बारी बारी से आते रहते हैं वह यह चित्त अपजन दोनों शब्द दोनों शब्द है विशेषण धर्मयोग का अपाय उपजन, योह उपजन वाले एक धर्म हट जाता है दूसरा उत्पन्न हो जाता है प्रकट हो जाता है स्वात्म जो चित्त के अपने ही धर्म उसी में रहने वाले उसी में विद्यमान इन दोनों धर्मों में अनुगतम युक्त रहने वाला वह यह चित्त जब समाधी थे जब एकाग्र हो जाता है एक विषय में टिक जाता है सचित समाधि परिणाम वो चित्त का समाधि परिणाम तो इसका अर्थ ये समझना चाहिए कि हम नए नए समाधि में प्रविष्ट हुए सम्रज्ञात समाधि में वाहिए चंचल वृत्तियों बंद कर दी और समाधि में प्रवेश हो गया यह समाधि परिणाम क्या ठीक है सूत्रार्थ भी हो गया भी हो गया अब अब यह देखिए इसमें एक और परिणाम आ रहा है तथा तुल्य तुल्य अब ये एकाग्रता परिणाम वो समी परिणाम परिणाम दोनों ही सम्रज्ञा समाधि का समाधि परिणाम में हम बाहर वृत्तियों से हटकर एक में एकाग्र हुए अब इसमें पहले से ही एकाग्र है एक अवस्था में पहले से एक वस्तु में चित एकाग्र है और उसी की अगली अगली अगली स्थितियां चल रही है वही स्थिति आगे आगे निरंतर बढ़ती जा रही है इसका नाम एकाग्रता परिणाम इतना अंतर मतलब वहां सर्वार्थता को छोड़कर एकाग्रता में प्रविष्ट हुए यहाँ पहले से ही समाधि में और समाधि लगातार बनी रही इसका नाम एकाग्रता परिणाम ये भी सम्रज्ञा समाधि ठीक है तो आप सूत्र के शब्द देखिए फतः पुनः पश्चात शांतोदित जैसे ज्ञान एक जैसे ज्ञान एक ज्ञान होता दुसरा उदित होता रिपीट होता रहता। बार बारती होती राहतीय समाधी लगात बनी लगात बने राहने का चित्र काम का सूत्र मे एक्रता और परिणाम दोन शब्द अलग अलग लिखे इनको मला कर एक करण्या समास है जे समाज होता है तो को लिखते हैं दूर दूर नहीं तो नाही परिणाम हो होगा समाधी लगे हुतार्थ वाष्य देखि समाहित चित्त समाहित चित्त पूर्व प्रत्यय पूर्व प्रत्ययः शांत शांत उत्तर तत्सदृश तो उदित एकाग्र है समाह है एकाग्र चित्त का पूर्व प्रत्यय पूर्व ज्ञान पहले क्षण वाला ज्ञान शांत वो शांत हो गया समाप्त हो गया और उत्तर इसके बाद अगले क्षण वाला तत्सद बिल्कुल वैसा ही ज्ञान उदित मतलब एक ही तरह का ज्ञान एक शांत होता जा रहा है दूसरा उ फिर वो शांत हो जाता है फिर अगला उभरता है फिर वो शांत हो जाता है फिर अगला उभरता है ऐसे चल रहा है क्रम उदाहरण के लिए एक व्यक्ति समाधि लगा रहा है संप्रज्ञा समाधि उसका विषय है प्राकृतिक पदार्थ और जीवात्मा मान लीजिए उदाहरण के लिए हम जीवात्मा का चिंतन कर, कर रहे हैं और जीवात्मा की अनुभूति कर रहे हैं संप्रज्ञा समाधि में और क्या अनुभव किया मैं आत्मा हूं अनुरूप हूं एक देशी हूं कर्म करने में स्वतंत्र हूँ फल भोगने में परतंत्र हूं फल शक्तिमान हूं ये अनुभूति चल रही है। अपने बारे में आत्मा की ये अनुभूति चल रही है और ये समझ में आ रहा है तो ये जो ज्ञान है ये एक बार हमने अनुभव किया फिर ये शांत हो गया फिर इसी को दोबारा अनुभव किया कि मैं आत्मा हूं मैं अणुस्वरूप हूँ अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान हूं एक देशी हूं कर्म करने में स्वतंत्र हूं फल भोगने में परतन हूं यह दूसरा ज्ञान उदित हो गया तुल्य समान वही कभी बार बार रिपीट होगा तो हम लगातार उस चीज का अनुभव करते रहेंगे तो ऐसे लगातार ये बार बार उत्पन्न होता रहेगा पिछले वाला ज्ञान शांत होता रहेगा अगला अगला उदय होता जाएगा लगातार स्थिति बनी रहेगी बीस मिनट तीस मिनट पचास मिनट एक घंटा ये सारा एकाग्रता परिणाम ये समृज्ञा समाधि ये बात कह रहे हैं। आगे पढ़ेंगे समाधि चित्तम समाधि चित्तम उभयोर उत्त इति, इति। यहाँ भी आ को जोड़ के लिखना है ये इसके साथ समाध है अलग्न लिखा आधी समाधी, समाधी चित्तम उभय समाधी चित्त जो है, ये दोनों से है, दोनों से है। वाला शांत हो होते समाधी चित्त ऐसे चलरा चलते, चलते, चलते, चलते पुनस्त फिर वैसाही वैसा वैसा लगात चलता कब त समाधि जब तक समाधि भंग नहीं होगी तब तक ये लगातार चलता रहेगा मैं येगात्र फल भोगने में परतंत्र हूं यह लगातार चलता रहेगा बीस तीस पचास मिनट एक घंटे तक जब तक समाधि ना डूटे तब तक यह चलता रहेगा स खुआ अयम धर्मिणा चित्त एकाग्रता एकाग्रता परिणाम परिणाम तो वह यह धर्मी चित्त का एकाग्रता परिणाम कहलाता है समाधि बोलिए प्रश्न तो जब हम प्रवेश करेंगे तो वो और उसका, से है, थोड़ी देख, थोड़ी देख। उसका तो ये रहेगा की जब तक सर्वार्थता चल रही है तब तक समाधि शुरू नहीं हुई इधर देख रहे उधर देख रहे ये सोच रहे वो सोच रहे तब तक तो वृत्तियां चल रही है सर्वार्थता का मतलब वृत्तियां चल रही वो तो व्यवहार काल में हाँ अब व्यवहार काल से जब समाधि में प्रवेश करेंगे को बंद करना होगा तो वृत्तियां सारी बंद हो गई और समाधि में एंट्री हो गई अब पंचमा काम प्रत्यक्ष करना शुरू कर दिया तोाग्रता शुरू हो गई एकाग्रता शुरू हो गई बस यहाँ से समाधि आरंभ हो तो ये कहलाएगा समाधि परिणाम इतना अब जब मिनट में ये रिपीट होना शुरू होगा वो एकाग्रता परिणाम हो जाएगा यही स्थिति समाधि में रहेगी यही विचार में रहेगी यही आनंद में रहेगी यही अस्मिता में चारों में यही स्थिति रहेगी शुरू से जब बाह्य वृत्तियों से हट के समाधि में एंट्री करेंगे तो क्या होगा समाधी। समाधी और वो लगातार चलती रहेगी वो एकाग्रता परिणाम बस इतना ही अंतर है। और ज्यादा अंतर नहीं ठीक है स्पष्ट हो गया चलिए सूत्र तेरा अब ये लंबा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा चलिए पढ़ते है एते धर्म धर्म लक्षण अवस्था अवस्था परिणाम तो कहते हैं, एतेन, इसी प्रक्रिया से जैसा ऊपर बताया चित्त में जो परिणाम होते रहते हैं इसी ढंग से इसी प्रक्रिया से और इंद्रियों में पांच महाभूत पांच सूक्ष्म भूत दस हो गए तो दस भूतों में और इंद्रियों में तेरह इंद्रियों में पांच जन पांच कर्मेंद्रिया एक मन एक अहंकार एक बुद्धि ये सारे तेरह करण कहलाते हैं तो इसको करण भी कह देते हैं इंद्रिया भी कह देते हैं करण साधन इंद्रिया एक ही बात तो 13 इंद्रियों में और 10 भूतों में 23 विकार थे सारे टोटल चौबीसवा मूल प्रकृति जड़ पदार्थ सारे 24 तो अब जो जड़ मूल प्रकृति है उसमें तो ये परिणाम होते नहीं वो तो अपरिणाम नहीं है प्रकृति उससे 23 पदार्थ जो उत्पन्न हुए उसमें ये होते हैं क्या क्या होते हैं धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम तो इन तेईस पदार्थों धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम भी समझ लेना मतलब परिवर्तन चेंजेस परिवर्तन चेंजेस का नाम है परिणाम तो इनमें सब में ये परिणाम होते रहते हैं जैसा आप समझ लीजिए ये सूत्रार्थ हुआ बोलिए न अलग अलग तीनों का अर्थ अलग है धर्म परिणाम अलग है लक्षण परिणाम अलग है अवस्था परिणाम अलग है अब इसीलिए लंबा सारा विस्तार है इसका खूब अच्छी तरह समझाएंगे तो अब तेरव सूत्र का भाष्य पढ़ेंगे धर्म लक्षण अवस्था परिणाम क्या क्या है पूर्वोक एतेन, पूर्वोक पूर्वोक्तेन चित्त लक्षण अवस्थारूपेण अवस्थारूपेण भूतेन्द्रियु जित्परिना भूतेन्द्र धर्म परिणामों दर्म परिनाम। लक्षन परिनाम। लक्षन परिनाम। परिनाम उक्तो, उक्तो। वेदितव्य। कहते हैं एतेन पूर्वोक्तेन इस पूर्वोक्त चित्त परिणाम के माध्यम से उसी पद्धति से उसी ढंग से धर्म लक्षण और अवस्था के रूप से बता दिया, समझ लेना। क्या समझ लेना बुद्धिमान कोणत्या समान्य स्तर के व्यक्ती कोण इतर डिटेल बी पडे डिटेल चे आग बे विस्तार से कॅसे कैसे धर्म लक्षण अवस्था परिणाम होंगे और क्या क्या हे त्र्युत्थान व्युत्थान निरोध यो निरोध प्रादुर्भाव प्रादुर धर्मिणी धर्म परिणाम धर्म तो इस संदर्भ में कहते हैं विधान और निरोध ये दो धर्म हैं इन दो धर्मों का अभिभव और प्रादुर्भाव एक धर्म का दब जाना दूसरे धर्म का उभर जाना का नाम है धर्म परिणाम धर्म परिणाम का मतलब हुआ धर्म का बदल जाना और धर्म का मतलब हुआ विशेषता एक जो विशेषता थी वो हट गई दूसरी विशेषता आ गई इसका नाम हो गया धर्म परिणाम में हुआ ये परिणाम धर्म धर्मी पदार्थ में धर्मी पदार्थ था चित्त और विथान और निरोध ये जो संस्कार थे ये है उसके धर्म तो विथान संस्कार तब गए निरोध संस्कार उभर गए ये धर्मी चित्त में धर्म परिणाम हो गया बोलिए धर्म परिणाम समझ में आया तो जो उसकी स्वाभाविक गति है जो वो, नहीं वो नहीं जोड़ना वो तो हमेशा ही चलती रहेगी वो तो रुकने वाली नहीं तो वो तो चेंज हुई नहीं हुआ उसका नाम परिणाम चेंज हुआ परिवर्तन हुआ उसका नाम परिणाम जो जलम चकुण्तम वो तो चालू ही रहेगा चाहे धर्म चाहे निरोध संस्कार बलवान हो चाहे संस्कार बलवान वो तो हमेशा ही चलता रहेगा उसको छोड़ देना है, उसको कोई ध्यान नहीं देना ये दो धर्म आपस में एक हट गया एक आ गया इसका परिवर्तन जो है इस परिवर्तन का नाम है धर्म परिणाम धर्मों का परिवर्तन धर्म परिणाम थीके? आगे चलाएं आगे पढ़िए लक्षण परिणामश्च लक्षण परिणामश निरोध निरोध त्रिलक्षण त्रिलक्षण त्रिफिर त्रिव फिर युक्त युक्त अब एक जो धर्म परिणाम बतलाया उसी धर्म परिणाम को तीन कालों साथ जोड़कर काल की दृष्टि से उसी को बात को कहेंगे तो वो लक्षण परिणाम हो जाएगा यहां लक्षण शब्द का अर्थ है काल भूतकाल वर्तमान काल भविष्य तीन काल है अब धर्म परिणाम इन तीन कालों में युक्त रहेगा तो जैसे इसकी व्याख्या कर रहे हैं तो इस पंक्ति का अर्थ हुआ लक्षण परिणामच जो लक्षण परिणाम है वो कैसा है निरोधा जो निरोध धर्म है वो तीन लक्षण वाला अर्थात तीन कालो से युक्त है कैसे युक्त है आगे समझाते हैं सखल सघन अनागत लक्षणम अनागत लक्षण अधर्मत्वम धर्मत्व अनक्रांतो वर्तमान लक्षणम प्रतिपन्नो लक्षण स्वरूप स्वरूप अभिव्यक्ति तो कहते हैं स खलु अनागत लक्षण वह कौन निरोधा स निरोधा निरोध संस्कार जो है जब वो उभरेगा वो धर्म परिणाम होगा जब तक निरोध संस्कार उभरा नहीं तब तक कौन सा उभरा हुआ है इस बात को दिमाग में रखें जब संस्कार, हुआ है। संस्कार अभी हुआ है। वो अभी नहीं। उभरेगा तो फ्यूचर टेंस हुआ भविष्य उस भविष्य का नाम अनागत लक्षण है अनागत जो अभी आया नहीं भविष्य का हो गया तो जिस समय विध्वान हवी है उस समय निध संस्कार दबे हुए तो उस समय हम क्या बोलेंगे ये स्थिति निरोध धर्म का भविष्य भविष्य में निरोध धर्म आएगा आएगा ये पहली स्टेज हो गई पहली स्थिति हो गई कोई भी चीज पहले पहले फ्यूचर में ही होती है घड़ा अभी बनेगा अभी तो बना नहीं घड़ा तो जब तक नहीं बना तब तक वो फ्यूचर में उसको अनागत लक्षण के नाम से कहेंगे तो जब निरोध परिणाम अभी बना नहीं है वो अभी अनागत लक्षण में तो कहते हैं प्रथमम अध्वा पहली स्थिति को अध्वा माने मार्ग सामान्य प्रथम अर्थ है अध्वा शब्द का मार्ग मार्ग का मतलब यहां पर है तात्पर्य स्थिति और वो प्रथम स्थिति है अनागत लक्षण निरोध परिणाम की अनागत लक्षण ये प्रथम स्थिति हुई इस प्रथम स्थिति को हितवा छोड़कर अब वो दूसरी स्थिति में आएगा वर्तमान लक्षण ये दूसरा तो प्रथम स्थिति को हितवा छोड़कर वर्तमान लक्षण प्रतिपन्न अब दूसरे लक्षण को वर्तमान काल को प्राप्त हो रहा है अर्थात वो उभर गया कौन निरोध, निरोध परिणाम निरोध संस्कार उभर गया तो निरोध परिणाम वर्तमान लक्षण में आ गया जब तक नहीं उभरा था वो अनागत लक्षण था अब उभर गया तो वर्तमान लक्षण हो गया जहां इसकी अपने स्वरूप से अभिव्यक्ति हो रही है निरोध धर्म परिणाम की अब इसकी अभिव्यक्ति हो रही है प्रेजेंट हो गया तो प्रेजेंट में ही प्रकट होती है वर्तमान काल में उसका व्यवहार होता है भविष्य उसको कहते हैं जिसका व्यवहार अभी शुरू नहीं हुआ भूतकाल उसको कहते हैं जिसका व्यवहार समाप्त हो गया वर्तमान बीच में है जिसके अंदर व्यवहार चल रहा है अभिव्यक्ति हो रही है तो ये दूसरा स्तर है दूसरा काल है वर्तमान लक्षण इसका नाम है जना इसके स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है, है दितियो अध्वा, दितियो अध्वा, दितियो अध्वा। ये इसका दूसरा मार्ग है अर्थात दूसरा काल है सेकेंड स्टेज है भविष्य से वर्तमान में आ एक शब्द था बीच में धर्मत्व अनिक्रांत बाकी दो धर्मों को न छोड़ता हुआ कर जाना अनिक्रांतक छोड़ा नहीं, बाकी दो को नहीं छोड़ा एक स्थिति अनागत।, अनागत और अतीत वो दोनों छुपी हुई है अवसर आते ही वो फिर प्रकट होगी इसलिए पूरी तरह नहीं छोड़ा उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया और एक चीज सामने प्रकट हो गई तो इस प्रकार से धर्मत्म अनक्रांत अपने बाकी दो धर्मों को न छोड़ता हुआ वो निरोध धर्म वर्तमान लक्षण को प्राप्त हुआ जहां इसके अपने स्वरूप से अभिव्यक्ति हुई ये इसका दूसरा मार्ग है दूसरा काल है वर्तमान लक्षण नाम है इसी को और स्पष्ट कर रहे नतीत अनागताभ्यामता लक्षणाभ्यामु इस द्वितीय स्थिति अतीत और अनागत लक्षन से यह रहित नहीं नहीं, है, युक्त नहीं। उससे युक्त है, उससे बस छुप गए हैं, संसार की, की ही रहे रहेगी जैसे हम मोटा उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति को आम खाना अच्छा लगता है तो उसको उसमें राग और मिठाई खाना भी अच्छा लगता है मिठाई में भी राग फ्रूट में भी राग है मिठाई में भी राग है जब मिठाई सामने आई तो मिठाई वाला राग जाग गया इसका अर्थ यह नहीं कि फ्रूट वाला राग खत्म हो गया वो खत्म नहीं हुआ है वो नीचे छुपा हुआ है जो चीज सामने आई उसका राग उभर गया दूसरी चीज का राग दब गया छुपा हुआ है जैसे ही फ्रूट सामने आएगा उसका राग उभर जाएगा मिठाई वाला दब जाएगा तो ऐसे एक सामने आता रहता है एक पीछे छुपा रहता है किसी तरह से वर्तमान लक्षण सामने आया बाकी दो नीचे छुप गए अवसर आते ही वो भी आएंगे सामने ये बात हो अब आगे देखिए तथा व्युत्थानम त्रिलक्षणम त्रिभीर युक्तम वर्तमानम वर्तमान लक्षणम लक्षणम धर्मत्व अनु अब ये तीसरी स्थिति आई अतीत लक्षण जब निरोध धर्म हावी था तो वो निरोध परिणाम प्रकट हो गया जब वो प्रकट हो गया तो ये उसका वर्तमान लक्षण है कालांतर में वो फिर ठंडा पड़ गया वो हट गया हट गया तो अतीत हो गया अब वो चीज नहीं रही फिर व्युत्थान संस्कार आ गए परिणाम जागृत हो गया और निरोध संस्कार वाला जो परिणाम था निरोध परिणाम वो हट गया अब ये तीसरी स्थिति को बता रहे हैं अथा व्युत्थानम त्रिलक्षणम अब ये, ये जो त्रिलक्षणम लिखा है ना मेरे हिसाब से यहां व्यत्थानम ठीक नहीं है शब्द यहां पर निरोध ही होना चाहिए यह पुस्तकों में ऐसा छपा हुआ है कई पुस्तकों में अगर यहां पर व्युत्थान की बजाय निरोध शब्द रख दें तो सिमेट्री ठीक बनेगी क्योंकि अभी जो दो की व्याख्या हुई वो तो निरोध की चल रही थी व्यत्थान की तो शुरू ही नहीं हुई और सीधे ही तीसरी अवस्था व्युत्थान की बता रहे हैं तो तालमेल टूट रहा है इसलिए यहां पर व्यत्थान की बजाय निरोध करें सारा वाक्य बदलना पड़ेगा हुँ? क्योंकि परिवर्तन शब्दों का चलो हम अभी अर्थ कर लेते हैं पूरी पंक्ति नहीं बदल रहे केवल समझने के लिए हम बता रहे हैं कि इस तरह से इसका तथा निरोधा इसी तरह से निरोध परिणाम जो कि तीन लक्षण वाला है अर्थात त्रिभी तीन कालों से युक्त है वो वर्तमान लक्षण हितवा वो अपने दूसरे लक्षण को वर्तमान लक्षण को छोड़कर धर्मत्वम अनिक्रांतम अपने बाकी दो धर्मों को न छोड़ता हुआ अतीत लक्षण प्रतिपन्न अब वो तीसरे स्तर पर आ गया अतीत लक्षण में आ गया बाकी दो भी छोड़े नहीं हो एक सामने प्रकट हो गया अतीत लक्षण तृतीय मार्ग तीसरी स्थिति हो तीन लक्षण बता दिए अनागत लक्षण वर्तमान लक्षण अतीत लक्षण इस तरह से धर्म परिणाम के तीन का फिर कहते हैं न चनागत वर्तमानभ्यामान लक्षणाभ्याम लक्षण स्थिति में अनागत और वर्तमान लक्षणों से रहित नहीं है वो छुपे हुए अतीत लक्षण प्रकट यहाँ तक निरोध परिणाम की व्याख्या पूरी हुई अब आगे बढ़ते एवं पुनः व्युत्थान उपसद्यमान उपस अनागतम लक्षणम लक्षण धर्मत्व अन वर्तमानम लक्षण प्रतिपन्न प्रतिपन्न अब ये ठीक बैठ गया निरोध परिणाम के तीन लक्षण पूरे हो गए अब धन परिणाम के तीन लक्षण बता रहे तो क्रम उसमें भी वही रहेगा सबसे पहला लक्षण तो अनागत लक्षण ही होता है विनाश हो जाएगा अतीत लक्षण में आएगी तो विधान परिणाम भी जो पहली अवस्था में अनागत लक्षण में था उसकी चर्चा करते विथान उपस्य मानम वो भी प्रकट होता हुआ अनागतम लक्षण अपनी पहली स्थिति को अनागत लक्षण को छोड़कर दूसरी स्थिति में आता है धर्मत्वम अनतिक्रांतम बाकी दो धर्मों को न छोड़ता हुआ वर्तमानम लक्षणम प्रतिपन्नम अब वो वर्तमान लक्षण में आ गया तो जो निरोध परिणाम था वो हट गया और व्युत्थान परिणाम उत्पन्न हो गया ये दूसरी अवस्था आ गई जिस समय निरोध परिणाम बना हुआ था तब ये व्युत्थान परिणाम अनागत लक्षण में था यह उसकी पहली अवस्था थी जैसे ही स्थिति बदली निरोध परिणाम हट गया और परिणाम उत्पन्न हो गया वो पहली अवस्था में था अब दूसरी में आ गया वर्तमान में आ गया तो विमणाम उत्पन्न हो गया ये इसकी दूसरी स्थिति है आगे बढ़िए स्वरूप स्वरूप अभिव्यक्त अभिव्यक्त सत्या व्यापार व्यापार तो यत्र जहा अर्थात दूसरी स्थिति में दूसरे काल में वर्तमान लक्षण में अस स्वरूप अभिव्यक्त हो सत्या स्वरूप की अभिव्यक्ती होणे परिसर आपला काम आगे चलता व्यापार चलता व्यवहार द्वितीय अथवा दुसरा मार्ग वर्तमान लक्षण न अतीत अनागताभ्यातीत अनागता लक्षणाभ्याम तो इस स्थिति में भी वो बाकी दो लक्षणों से रहित नहीं है वो बाकी दो छुपे हो। अनागत और अति दोनों छुपे हो एवं पुनर्निरोधा एवं पुनर्धक एवं पुनर्व्युत्थानम एवं पुनर्थान पुनर तो इसी तरह से बार बार निरोध परिणाम आता रहेगा बार बार व्युत्थान परिणाम आता रहेगा बारी बारी से बदलते रहेंगे ये सारा धर्म परिणाम कहलाता है और धर्म परिणाम को तीन कालों से जोड़कर देखा तो ये लक्षण परिणाम ठीक है ना तो धर्म परिणाम हुआ स्थिति बदलना यदि वो स्थिति तीन कालों के दृष्टिकोण से हम देख रहे तो वही चीज लक्षण परिणाम के रूप में जानी जाएगी अब तीसरा अवस्था परिणाम उसको और देखते तथा अवस्था परिणाम तथा अवस्था परिणाम तत्र तत्र निरोध संस्कार बलवंतो भवंती बलवंतो दुर्द्धा दुर्बला दुर्बला संस्कारा संस्कार अब अवस्था परिणाम को समझा रहे हैं कि अवस्था परिणाम क्या है कहते हैं निरोध के क्षण है निरोध परिणाम चल रहा है उस अवस्था में निरोध संस्कारा बलवंतो भवन्ति निरोध संस्कार बलवान हो जाते हैं मजबूत हो जाते हैं आई थी हो जाते हैं तो जैसे प्रोसेस चलती है धीरे धीरे धीरे धीरे ऐसे होता है जब विधान था तो वो बलवान था निरोध संस्कार बलवान होने लगे ऐसे वो बलवान होते जा रहे और इसका नाम अवस्था परिणाम तो बेसिक परिणाम तो यही है यदि ये, ये पकने की प्रक्रिया नहीं होगी तो चावल कच्चे ही रहेंगे तो कच्चे रहना एक स्थिति पूरे पक जाना दूसरी स्थिति ये चेंज होगा ही नहीं ये चेंज तभी होगा जब उसमें धीरे धीरे प्रोसेस चलेगी तो जो धीरे धीरे प्रोसेस है उसी का नाम अवस्था परिणाम इसी तरह से मन में वो निरोध संस्कार बलवान होते जाते हैं धीरे धीरे ये अवस्था परिणाम और उधर व्युथान संस्कार धीरे धीरे कमजोर पड़ते जाते ठीक हो ये हो गया अवस्था परिणाम आगे कहते हैं ए धर्माणाम धर्माम अवस्था परिणाम अवस्था परिणाम बस यही धर्मों का अवस्था परिणाम है इसी के ऊपर धर्म परिणाम होगा और उसी को हम तीन काल से जोड़ करके लक्षण परिणाम के रूप में देखेंगे ठीक है धर्मिनो धर्मिणो धर्मिणो धर्म परिणामो परिणामो धर्माम परिणामो परिणामो लक्षण अवस्था भी अवस्था परिणाम धर्मी का परिणाम तो होगा धर्मो के माध्यम से विध्वान संस्कार हट जाएंगे निरोध संस्कार हावी हो जाएंगे ये धर्म थे दोनों विध्वन संस्कार और निरोध संस्कार ये दोनों धर्म से इन धर्मों के माध्यम से तो धर्मी में परिणाम होगा उसको धर्म परिणाम कहेंगे फिर कहते हैं धर्मानाम लक्षण ही परिणाम हो धर्मों का जो परिणाम होगा वो लक्षण के माध्यम से होगा काल की दृष्टि से और फिर कहते हैं लक्षणानाम अब भी अवस्था हो। और काल भी तब बदलेंगे जब प्रोसेस होगी का जो लक्षण परिणाम है वो अवस्था पर टिका हुआ है और जो लक्षण वाला है वो जो धर्म परिणाम है वो अवस्था लक्षणों पर, पर, पर डिपेंड करते हैं तो ये एक ही को अच्छी तरह से अलग अलग एंगल से समझा दिया और सारी सृष्टि समझा दी कि ये भूत और इंद्रिया अभी तो ये भूत और इंद्रियों की बात करेंगे अभी तो चित्त के परिणामों की बात कर रहे हैं जैसे चित्त में ये परिवर्तन होते रहते हैं चेंजेस आते रहते हैं ऐसे भूतो और इंद्रियो में सारे चेंजेस आता परिणाम होती औरमे घोड और वर्ष मे सारा घिस जायगा और फे सगळं और फिर प्रलय होय भूतो इंद्रिय पूर जगत मे परिणाम समजणे हर वस्तु गतीशील है देखो लाखो सर्व पहिले ऋषी लोक जनते थे योग मे लिखा है चलम च गुणवृत्तम आगे मनुस्मृती और फिर वेद मे साइंस वाले तो आप सीखने लगे इन वालों साइंस वालों को तो आप पता चला है जबकि ये तो करोड़ों साल से जानते हैं हम लोग कृषि लोग तो इस प्रकार से सृष्टि की व्याख्या की कि सृष्टि के पदार्थ इस तरह से परिणाम को प्राप्त होते रहते हैं ये सब क्षणिक है अस्थिर है कोई भी नित्य नहीं है सब चीजें टूटने फूटने वाली है इसलिए इनमें मोहमाया नहीं रखनी चाहिए ये सारे बताने का अंतिम उद्देश्य ये है लोग कहते हैं इतना सारा लंबा भाष्य कर दिया सारा लंबा भाषा इसलिए किया कि हर वस्तु में गति है परिवर्तन है चेंजेस है और वो नाशवान है ये समझाना है सोना हो चांदी हो रुपया हो पैसा हो मकान हो मोटर गाड़ी हो धन हो शरीर हो कुछ भी हो हर चीज में परिवर्तन है अवस्था परिणाम है अवस्था परिणाम के आधार पर उसमें लक्षण परिणाम आएगा लक्षण परिणाम के आधार पर धर्म परिणाम आएगा और वो वस्तु अंत में नष्ट हो जाएगी तो ये सारी चीजें नाशवान है इसमें किसी में भी रुचि नहीं रखनी चाहिए ईश्वर नित्य है उसका आनंद नित्य है उसका ज्ञान नित्य है उसके सारे गुण नित्य है उसमें रुचि रखनी चाहिए ये है उद्देश्य इस उद्देश्य से व्यक्ति को इतना विस्तार से समझाया ठीक बस ये ध्यान रखते हैं और आगे चलते हैं। अब अगला पाठ देखिए एवं एवं धर्म धर्म लक्षण लक्षण अवस्था अवस्था परिणाम शून्य अवतिष्ठते। इस प्रकार से धर्म लक्षण और अवस्था परिणामों से शून्य इन परिणामों से रहित क्षण एक क्षण भी गुणवृत्तम न अवतिष्ठते गुणों का व्यवहार नहीं टिकता अर्थात गुणों में हमेशा चंचलता बनी रहती है परिवर्तन होता ही रहता है चेंजेस आते ही रहते हैं और पूरे सृष्टिकाल में ये सब चलता रहता है और अंत में सब परिवर्तन की वजा चलम चुन वृत्तता परिवर्तन नाही होता तो कच्ची रोटी हमेशा कच्ची राहती पकती नाही कच्चा कच्चा कमी पकता खाते क्या कच्ची रोटी कच्च खागे तो पागल होते मर जाये रोगी होत तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा जीवन चलेगा नहीं धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि कर नहीं पाएंगे इसलिए यदि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि करनी है तो सृष्टि में ये फ्लेक्सीबिलिटी होनी चाहिए परिवर्तन होना ही चाहिए इसलिए जानबूझ की ऐसी व्यवस्था बनाई अब ये सब ईश्वर ने बनाई फिर कहते हैं गुण स्वाभाव्यम गुण स्वाभाव्यम तो प्रवृत्ति कारण प्रवृत्ति कारण उत्तम इती, इती। तो की प्रवृत्ति का जो कारण है, है? का है।, का है इनमें परिवर्तन होता ही रहे सृष्टि चलाने के लिए आवश्यक था इसलिए ऐसा किया तो गुणों की प्रवृत्ति का कारण गुणों का स्वभाव है ऐसा पिछले सूत्र भाष्य में बताया जा चुका है दूसरे पाद में पंद्रवें सूत्र में अठारवें सूत्र में वहां पर ये सब बात बताई गई इसलिए ये गुणों में परिवर्तन तो होता ही रहेगा फिर कहते हैं भूत इंद्रियु भूत इंद्रियु धर्म धर्मी भेदात धर्म भेदा। त्रिविधा परिणामो परिणामो वेदितव्यव्य तो इस प्रकार से भूतों और इंद्रियों में धर्म और धर्मी भेद जैसे अभी उपर चित्त धर्मी और जो उसके परिणाम हो रहे हैं वो धर्म निरोध परिणाम विध्वान परिणाम समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम ऐसे वो धर्म धर्मी संबंध हो गया ऐसे ही दुनिया भर की सब चीजों में धर्म धर्मी भेद से ये तीनों प्रकार के परिणाम समझ रहे धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम ये समझ रहे अलग है ये अर्थ अलग यहाँ तो परिणाम चेंजिस, चेंजिस का नाम परिवर्तन चेंजिस इसका नाम है परिणाम एक एव परिणाम परिणाम वास्तव में तो एक ही परिणाम है धर्मी स्वरूप मात्रो ही धर्मी स्वरूप मात्रो ही धर्मो धर्मो धर्मी विक्रिया एव, एव एशा, एशा, धर्म द्वारा इति वास्तव में तो एक ही परिणाम है वो जो बताया परिवर्तन चेंजेस चावल का पकना असली चीज तो वही परिणाम वो, वो चेंजेस आएगा उसमें अग्नि के संयोग हो से तो उसकी स्थिति बदलती जाएगी उसी को हमने अलग अलग ढंग से अलग अलग नाम से कह दिया मूल रूप से एक ही परिणाम है वो क्या है धर्मी स्वरूप मात्र ही धर्म वास्तव में जो धर्म है वो धर्मी से कोई अलग थोड़ी है गुड़ एक धर्मी है मिठास उसका धर्म है उसकी विशेषता है आप मिठास को गुड़ से अलग करके दिखा दीजिए <laughs> कर सकते हैं मिनट में अग्नि में रख दिया उसको चूल्हे पर वो पक गया तो कच्चापन भी चावल में था पकनापन भी चावल में तो कच्चापन और पकनापन धर्म है और किसके धर्म है चावल धर्मी के तो वो धर्मधर्मी एक ही तो चीज है कोई अलग तो है नहीं वास्तव में सच्चाई तो यह है धर्मधर्मी एक ही परंतु व्याख्या करके समझाने के लिए थोड़ा सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है इसलिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके समझाया गया कि इस सृष्टि के पदार्थों को समझे कैसे समझने के लिए ये शब्द बताए कि धर्मी स्वरूप मात्रो ही धर्म वास्तव में धर्मी का स्वरूप ही तो धर्म है और धर्मी विक्रिया एव ऐसा उस धर्मी की जो विकृति है जो परिवर्तन है धर्मी में चावल में जो चेंजेज आ रहे हैं सेब केले में जो चेंजेज आ रहे हैं वही धर्म के द्वारा प्रपंचते विस्तार से समझा दी गई भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करते बस इतनी बात दर्म सब्वसुस अन्य थात्वम, थात्वम भवति नच्ची द्रव्य, थात्वम, थात्वम। बात ये है की धर्मि वर्तमान से धर्म से धर्मी में वर्तमान धर्म का जो की अध्वसु भिन्न भिन्न कालो में वर्तमान रहता है धर्म एक ही धर्मी में जो धर्म भिन्न भिन्न कालों में अलग अलग तरह से वर्तमान रहता है अतीत अनागत वर्तमान ही भाव अन्य भवती उसी धर्म का ही, ही स्वरूप बदलता है कभी चावल कच्चा था फिर वो पक गया फिर दो दिन धूप में रख दिया फिर वो सड़ गया उसका स्वरूप थोड़ थोड़ा थोड़ा द्रव्य थोड़ी बदला न तो द्रव्य अन्य था वो चावल थोड़ी बदल गया चावल तो वही है चावल के बाहि आकृतियां थोड़ी थोड़ी चेंज होती है ओरिजिनल बेसिक रूप से चावल नहीं चेंज हुआ तो एक और दृष्टान देते हैं आगे भाष्यकार पढ़िए यथा सुवर्ण भाजन अन्य क्रियमाणस भाव अन्यथात्वम न सुवर्ण सुवर्ण अन्य जैसे की सोने के पात्र का एक सोने का बिस्किट है स्टैंडर्ड बिस्किट चौबीस कैरेट बाजार से ले लिया आपने मार्क, एक मार्क कौन सा, जो भी है। आज कल लोग देते प्योर, तो उस तरह से सोने का बिस्किट आप ले आए खरीद के फिर सुवर्णकार को दे दिया सुनार को और कहान बना दो चूड़िया बना दो तो उसने उस सोने के बिस्किट को तोड़ करके टुकड़े करके अन्य क्रिय मानस जो पहले अलग ढंग का था था फिर उसको भाव अन्यत्व भवती उसका बाही आकृति बदल दी पहले बिस्किट की तरह फ्लैट था अब तोड़ के न सुवर्ण अन्यत्व सोना थोड़ी बदल गया उसने सोने का चांदी नहीं बना दिया सोने का लोहा नहीं बना दिया सोना तो सोना ही रहा केवल बाह्य आकृति में परिवर्तन किया बिस्किट को तोड़ के कंगन बना दिया इतना ही तो हो तो इसमें क्या होगा केवल शेप बदली बस इतना ही परिणाम है इतना ही परिवर्तन है मूल धर्मी का परिवर्तन नहीं हुआ सिर्फ धर्मों का परिवर्तन हुआ और देखा जाए तो धर्मधर्मी दोनों एक ही है एक शेप भी उसी द्रव्य में थी सोने में दूसरी शेप भी सोने में ही आई तो कोई अलग अलग तो है नहीं केवल समझने समझाने के लिए बोलने के लिए व्यवहार के लिए हम उसको अलग अलग कह देते का वैसा ही है सुवर्ण तो यह बात इन्होंने समझाई एक ही परिणाम को अलग अलग रूपों में अवस्था परिणाम को ही कहीं काल की दृष्टि से देखेंगे तो वो लक्षण परिणाम के रूप में कह देंगे और अगर धर्म की दृष्टि से देखेंगे तो धर्म परिणाम हो जाएगा इस तरह से एक ही चीज अलग अलग शब्दों में कही जाती है प्रश्निक विज्ञान रिवर्सेबल रिएक्शन होती पलटणी केमिकल रिएक्शन ठीक आहे ठीक गया तो चल बन जायगा फिर व शौच मे छो जायगा फिर वेत मे चला ट को तोड़ के कंगन बना दो कंगन को तोड़ के कुंडल कान के कुंडल बना दो उसको तोड़ के हार बना दो ये फिजिकल रिएक्शन और चावल का कच्चा होना पकना खेत में उगना फिर खाना फिर शौच में जाना मट्टी बन जाता मट्टी बन जो केमिकल रिएक्शन हैसे सायकल हैर्मीर मे घाम किया बस इतनी बाब ऐस व्यवस्था बने बन पड रेथे परिस्थिती मे एक दुसरा व्यक्ती कहता है प्रश्न उठाता हैर आह अपर आह धर्म अनबती धर्म अन्य पूर्व तत्व तो एक पूर्व पक्षी आक्षेप लगाता है वो कहता है अभी अभी आप सिद्धांति जी ऐसा कह रहे थे धर्म धर्मधर्मी एक ही है सिद्धांति ने कहा बिल्कुल ठीक है हम अभी यही कह रहे थे धर्मधर्मी एक ही, ही तो है सोना धर्मी है की आकृति कुंडल की आकृति कंगन की आकृति वो सारा आकृति थोड़ी सी बदली है बाकी वो है तो एक ही चीज कोई कंगन बनने पर सोने से अलग द्रव्य तो बना नहीं ना तो द्रव्य अन्य था द्रव्य तो बदला नहीं तो इसलिए धर्म धर्मी एक ही है बस दिखता थोड़ा अलग अलग शेप में है तो सिद्धांति की इस बात पर पूर्व पक्षी उसको थोड़ा सा आक्षेप करता है और वो कहता है देखो देखो अभी आप क्या कह रहे थे धर्म अनभ्यधिको धर्मी धर्म और धर्मी कोई अलग अलग चीज नहीं है का अतिक्रमण बनव तत्वला हा हा ठीक आहे धर्म धर्मी एक, ही है। है, -धर्मी एक ही है। फिर बोलो क्या शंका क्या तुम्ही तो शंका रखता हैर अवस्था कौटस्थे कौटस्थे परिवर्ते था। परिवर्ते था। यदि परिवर्तित अनवी ये ऐसी शंका उठाता है पूर्व कहता है यदि आप कह रहे हैं की धर्म धर्मी एक ही चीज तो जैसे धर्मी नहीं बदला सोना धर्मी था बिस्किट में भी सोना ही था कंगन में भी सोना ही था तो, तो बदला नहीं धर्मी तो बदला नहीं जब धर्मी नहीं बदला तो धर्म क्यों बदला धर्म भी नहीं बदलना चाहिए क्योंकि अभी आप कह रहे थे धर्म धर्मी सब एक ही है छल कपट कर रहा है उसको ऐसे फसाने की कोशिश कर रहा है ऐसे लोग होते हैं झगड़े वाले झगड़ा लोग जो शब्द जाल पकड़ के और खां खा उलझाते तो यह सिर्फ शब्द जाल फैला रहा है आपने कहा था धर्म धर्मी सब एक ही है और धर्मी तो बदला नहीं तो धर्म क्यों बदले यदि एक ही हूँ हमारी आपत्ति है कि अपर भेदं अनुपति यदि पूर्व और अपर अवस्था में दोनों में वो धर्मी अनुगत है दोनों में धर्मी विद्यमान सुवर्ण तो कौटस्थ्य नहीं व परिवर्तित वो धर्म भी कूटस्थ रहता हुआ चेंज न हो धर्म भी ना चेंज हो जैसे धर्म चेंज नहीं हुआ धर्म भी चेंज नहीं होना चाहिए और चेंज दिखना भी चाहिए गोल गोल बात करता है ना शब्द, शब्द जाल फैला रहा है बस और कुछ नहीं तो इस प्रकार से कौटस्थिय नहीं वो परिवर्तित यदि से यदि सुवर्ण दोनों में अनवयी हुआ है तो उसकी शेप भी नहीं बदलनी चाहिए और फिर परिवर्तन भी होना चाहिए दोनों ओर से वो फंसाना चाहता सिद्धांति उत्तर देता है अयम अदोष अयम अदोष नहीं नहीं इसमें कोई दोष नहीं है ऐसे शब्द जाल मत फैलाओ फालतू फलतू बातें मत करो इसमें कोई दोष नहीं है पूछता है कस्मात क्यों कस्मा? दोष नहीं है उत्तर देता है सिद्धांति एकांतता अनभ्युपगमात एकांत, एकांत यहाँ ता होना चाहिए छूट गया एकांत लिखा है ना एकांत अनभ्युपगमत होना चाहिए एकांतता एकांतता ंतता को स्वीकार नहीं करते एक पक्ष को स्वीकार नहीं करते हम दोनों पक्षों को स्वीकार करते है तुम एक पक्ष को स्वीकार करके बोल रहे हो बस यही गढ़ तो इसको आगे खोलते हैं है तदे त्रैलोक्यम त्रैलोक्यम व्यक्तर व्यक्त अप्यम त्रिलोकी है जगत भूलोक अंतरिक्ष लोग दिव्यलोक ये सारे तीन लोक जो है सारा संसार अपने अभिव्यक्त स्वरूप को छोड़ देता है हो हो जाएगा, हो जाएगी ये जो होलय होत खूप तो नाही सूरज ॲसाहेमकला धरती ॲसी नाही जे आज अनाज पैदा करी कल कोणती घट जाय सूर्य में गर्मी खत्म हो जाएगी प्रकाश कम हो जाएगा पृथ्वी में उत्पादन शक्ति घट जाएगी और फिर ये सृष्टि चल नहीं पाएगी फिर सब चीज फूट जाएगी तो परिवर्तन तो आएगा चेंज तो आएगा ये सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी परंतु व्यक्ति नष्ट होने पर भी नित्यत्व प्रतिषेधात् नित्यत्व हाँ क्यों क्यों हट जाएगा नित्यत्व प्रतिषेधात् नित्य नाही हैकी उत्पन्न क्य है। नाही उत्पन्न होता नष्टी बनी रेलगाडी बनी है, कार बनी मक हर चुटेगी केवळ तीन वस्तू है जो नित्य वी नाही ईश्वर जीव और प्रकृती वित्यो नाही टूटेगी बाकी तो जो बनी सारी टूटेगी इसिंग नित्यत्व प्रतिषेधात फिर कहा अपेतम अपी अस्थि नष्ट होने के बाद भी है अरे ये क्या बात हो सारा जगत नष्ट हो गया फिर भी है हां फिर भी है कि फिर क्यों है विनाश प्रतिषेधा उसका अभाव नहीं हो सकता देखो साइंस के लिए हम बात भी है करोड़ों साल पहले से लिखे हैं हमारे पास जो वस्तु है उसका अभाव कभी नहीं हो सकता इन लोगों ने आज सीखा इस बात को और कहने लगे मैटर के अन ईदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉइड एनर्जी के अन भी क्रिएटेड साल से, तो जो वस्तु है उसका सर्वथा लोप नहीं हो सकता इसलिए जगत भले ही नष्ट हो जाएगा उसका यह रूप नहीं रहेगा दूसरा रूप रहेगा परमाणु बचेगा इसलिए विनाश का प्रतिषेध होने से वो फिर भी रहेगा तो ये हैं दो पक्षने कहा था एकांत अन्य हम एक पक्ष को स्वीकार नहीं करते दोनों को स्वीकार करते हैं दोनों पक्ष ये हैं की वस्तु है वो उसका रूप बदल जाएगा नष्ट हो जाएगी फिर भी रहेगी और जो है वो फिर दोबारा आ जाएगी सामने आज दिख रही है कल नहीं दिखेगी परसों फिर दिखेगी फिर हट जाएगी फिर दिखेगी फिर हट जाएगी दोनों पक्ष मानते इस तरह से तो जब दोनों पक्ष हैं दोनों नियम हैं सृष्टि के नियम हैं तो हमारे बात में कोई दोष नहीं आता धर्म मूल द्रव्य स्थिर रहेगा उसके धर्म चेंज होते रहेगा इसलिए हमारी बात ठीक है संसर्चा सौक्ष्मी अनु जगत का संसर्गाने हो से संसर्ग हो गया लीन हो गया अपने कारण में लीन हो गया इस कारण से सूक्ष्म इस जगत की सूक्ष्मता हो जाएगी ये सारा जगत फूट फूट के सूक्ष्म रूप में आ जाएगा और सूक्ष्म में आज चाहिए जी और सूक्ष्म होने से दिखता नहीं यहाँ हवा के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो उड़ रही हैं धूल मिट्टी के कणे पर वो सूक्ष्म अभी नहीं दिख रहे थोड़ा लाइट बढ़ा देंगे टॉर्च की लाइट मारेंगे थोड़ा लेरा कर देंगे तो वो दिखेंगे चलो वो दिख जाएंगी कि हमारी दृष्टि सीमा के अंतर्गत आती है इसलिए दिख जाएंगी पर उससे भी बहुत सूक्ष्म चीजें वो तो आप कैसी भी लाइट मारो में, हमारी दृष्टि सीमा से बाहर इसलिए वो नहीं दिखती इसी तरह से यह जगत नष्ट हो जाएगा नष्ट होने के बाद भी ये बचा रहेगा परमाणु के रूप में बचा रहेगा वो सूक्ष्म इसलिए नहीं दिखेगा तो ये दोनों पक्ष हम स्वीकार करते हैं इसलिए हमारे पक्ष में वो दोष नहीं आता जो आप लक्षण परिणामो लक्षण परिणामो धर्मो धर्मो अध्वसु अध्वसु वर्तमानों वर्तमानों अतीत अतीतो अतीत अधीत लक्षण युक्तों अतीत लक्षण युक्तों अनागत वर्तमानभ्याम अनागत वर्तमानभ्याम लक्षणाभ्याम लक्षणाभ्याम अभियुक्त अवियुक्त तो पिछले अनुच्छेद में पिछले पैराग्राफ में तो ये आक्षेप था धर्म परिणाम पर अब लक्षण परिणाम पर ऑब्जेक्शन इस तरह से हरेक के ऊपर आपत्ति उठाते जाएंगे उसका उत्तर देते जाएंगे तो धर्म परिणाम का आक्षेप का उत्तर दे दिया अब लक्षण परिणाम पर आपत्ति उठा रहे हैं। कि लक्षण परिणाम हो धर्म जो लक्षण परिणाम है धर्म अध वर्तमानों वह तीनों कालो में रहता है अतीतो जब वो अतीत होता है तब अतीत लक्षण युक्त अतीत लक्षण से युक्त है परंतु उस समय भी अनागत वर्तमान लक्षणाभ्याम अभियुक्त पूरी तरह नहीं छूट गया दो लक्षण तो छुपे एक सामने है। फिर कहते हैं तथा अनागतो अनागत लक्षण युक्तो वर्तमान अतीताभ्याम लक्षणाभ्याम लक्षण अभियुक्त तो उसी तरह से जो अनागत लक्षण है वो जिस समय अनागत लक्षण से युक्त है उस समय वर्तमान और अतीत इन दो लक्षणों से रहित नहीं है वो भी नीचे छुपे हुए हैं एक सामने दो नीचे छुपे हुए रहते हैं एक प्रकट रहता इसी तरह से तथा वर्तमानों वर्तमान लक्षण युक्तो वर्तमान लक्षण युक्तो अतीत अनागताभ्यामताभ्याम अनागता लक्षणाभ्याम तो उसी तरह से वर्तमान लक्षण भी जब वर्तमान लक्षण होता है तो वर्तमान लक्षण से तो युक्त है प्रकट है उस समय में अतीत और अनागत लक्षणों से रहित नहीं है वो दो लक्षण उसके छुपे हुए हैं इस बात को समझाने के लिए एक दृष्टांत दे रहे जैसे एक रक्त रक्त न शेषाशु शेषास् विरक्तो विरक्तो अवधि जैसे कोई एक मनुष्य एक पुरुष एक स्त्री में आसक्त है उसमें उसको राग है ठीक है तो इस अर्थ ये नहीं कि उस समय अन्य स्त्रियों से वो विरक्त हो गया है, एक का राग प्रकट है बाकी स्त्रियों का राग उसमें छुपा हुआ है एक व्यक्ति को अपनी माँ से भी राग है बहन से भी राग है पत्नी से भी राग है तीनों रिश्ते हैं उसके तीन स्त्रियों के साथ तो जब वो अपनी माँ के साथ बैठा है तो उसको अपनी माँ से राग है स्कार थी थोड़ी बहन और पत्नी का राग गायब हो गया <laughs> है ठीक है ना हाँ एक बढ़िया वाला उदाहरण लेना चाहिए वो अश्लील उदाहरण क्यों ले कि वो कई स्त्रियों में राग रखता है वो नहीं रखते हम ये अच्छा उदाहरण लेंगे ले। जब मां से राग है तो इसका अर्थ ये नहीं कि बहन और पत्नी से राग खत्म हो गया उन दोनों का राग दबा हुआ वो अभी सामने नहीं। जो सामने उपस्थित है उसके प्रति राग जा राग जागृत हो गया माँ और पत्नी का राग दब गया थोड़ी देर में बहन भी चली गई अपने स्कूल पढ़ने तो फिर पत्नी आ गई तो पत्नी को देखकर पत्नी का राग जाग गया बाकी दुर् गायब थोड़ी हो तो जैसे यहाँ एक सामने रहता है दो छुपे रहते हैं ऐसे ही एक लक्षण सामने रहता है बाकी दो लक्षण छुपे रहते हैं। इस तरह से समझना तो कहते हैं अत्रण परिणाम लक्षण परिणाम सर्वस्थ सर्वस्थ सर्व लक्षण योगा सर्वलक्षण योगा अद्वसंकर प्राप्त पर दोष दोष्योदे तो यहाँ कहते हैं अत्र लक्षण परिणाम है यहाँ लक्षण परिणाम में जैसा की व्याख्या की गई एक सामने रहता दो नीचे छुपे रहते हैं होते तीनों के तीनों है जब अनागत लक्षण है तब भी तीनों है जब वर्तमान लक्षण है, है।, है तब भी तीनों है जब अतीत लक्षण है तब भी तीनों है इस बात को देखकर पूर्व पक्षी आरोप लगाता है लक्षण परिणाम प्राप्त होती तो तीनों का अधकर प्राप्त होता है स्थिति में गोलमाल हो जाता है तीनों कालो में तीनों के तीनों विद्यमान है तो निर्णय कैसे करेंगे कब कौन सा लक्षण है तीनों ही कालों में तीनों ही जाएगा पता क्या चलेगा अब अभी वर्तमान लक्षण है ऐसा दोष दूसरों के द्वारा कहा जाता है, है आरोप लगाया जाता है उसका, उत्तर क्या है उसका उत्तर देते हैं तस्वीर है। परिहार परिहार इस आरोप का समाधान समाधान ये है धर्म धर्मत्वम धर्म अप्रसाध्यम अप्रसाध्यम धर्मों का धर्म स्वरूप वो तो सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है वो तो अपने स्वरूप से तो हर चीज सिद्ध ही है इसलिए धर्म है ये तो सिद्ध है इसको तो सिद्ध करना नहीं अब सिद्ध क्या करना है ये सिद्ध करना है कि कौन सा धर्म कब वर्तमान में था कब भविष्य में था कब भूतकाल में था केवल काल से जोड़ करके उसको समझाना धर्म तो सामने है ही है तो जैसे बिस्किट की शक्ल में है तो बिस्किट वाली आकृति तो सामने ही है उसको क्या सिद्ध करना है और फिर बिस्किट का कंगन बना दिया जाएगा तो कंगन जब बन जाएगा तो वो भी सामने ही होगा तो उसको तो कोई सिद्ध करना नहीं केवल इतना ही सिद्ध करना है कि जब बिस्किट की शक्ल है उस समय कंगन की शक्ल नहीं है तो कंगन वाली शक्ल अभिभूत भविष्य में है फिर जब बिस्किट तोड़ के कंगन बन जाएगा तो वो वर्तमान में आ गया फिर उसको भी तोड़ के वापस बिस्किट बना देंगे तो वो अतीत में चला गया बस ये कालो से जोड़ के ही समझाना है बाकी बिस्किट तो दिख ही रहा है कंगन भी दिख रहा है वो सिद्ध नहीं करना धर्म को सिद्ध नहीं करना कालों के साथ सिद्ध करना है इसके बारे में कहते हैं सती चर्मत्व सती चर्मत्वे लक्षण भेदो अभी लक्षण भेदो अभी वाच्यो।, वाच्यो वाच्यो तो धर्म के सिद्ध हो जाने पर वो उनकी कुंडल आकृति कंगन की आकृति सुवर्ण की बिस्किट आकृति ये सब सिद्ध हो जाने पर बस लक्षण भेद्यो लक्षण भेद को बतलाना है काल भेद को समझाना है और वो इस तरह से समझाएंगे न वर्तमान समये, नव वर्तमान समय एवं हो धर्मत्वम धर्मत्व ये समझना है काल के बारे में कि सारी चीजें एक साथ उपस्थित नहीं हो सकती एक व्यक्ति एक ही काल में बच्चा भी हो जवान भी हो और हो, बुढ़ा भी हो तीनों एक साथ नहीं हो सकता बारी बारी से होगा तो होगिट सोना जो है कभी एक समय में कमी एकही कुंडल भी हो एक कॅसे हो सक्ता विरुद्ध हो। एक साथ पॉसिबल नाही भेदान पडेगाल मे सोना कॅसा होगा मे कॅसा होगा ऐसी हर च बदलती रहेगी। तो आगे बताते हैं एवां ही एवां न चित्तम दाग धर्मकम। दाग रमकम, द्रोधकाले, द्रोधकाले, रागस्य, रागस्य, तो जैसे सारी चीजें एक साथ उपस्थित नहीं हो सकती शेप में एक साथ नहीं हो सकता ऐसे ही एक आध्यात्मिक उदाहरण देते हैं ऐसे ही चित्तम जो चित्त है क्रोध काले, राग धर्म कम नस व्यक्ती गुस्से मेग न जगेगा राग उमेद एक क्लर्कने काम ठीक नाही गुस्सा आयगाम नये गो काम करते ठीक ढंग चोरी करते हो रोज काम टाकते राहते हो हा कल करेगे कल करेगे हमारा काम बिघडता कंपनी का कितांना नुकसान होता ग्राहको कोय परि दे पासो डांट फांट करता जब वो एक पर अपने कर्मचारी को डांटता है उस समय उसको अपने बच्चे से मिठाई से राग नहीं होता राग प्रकट नहीं होता नीचे तो छुपा रहता हो जाएगी दस मिनट के बाद घंटी चाय लाओ समोसा लाओ थोड़ा नाश्ता लाओ फिर राग उगड़ जाएगा तो जिस समय गुस्सा है उस समय राग निवृत्त नहीं हो गया सिर्फ छुप गया दब गया पर वो दोनों चीजें विरोधी एक साथ उपस्थित नहीं हो सकती या तो द्वेश होगा या तो राग होगा या तो गुस्सा होगा या तो शांति होगी दोनों एक साथ नहीं हो सकते इसलिए काल का भेद तो रहेगा ही तो कहते हैं एवं चित्तम राग धर्म कम नोध काल है क्रोध काल में वो राग धर्म वाला नहीं होगा क्यों रागस्य असमुदाचारा दिखी उस समय राग का व्यवहार होना संभव नहीं है पॉसिबल नहीं है इसलिए वो नहीं होगा लेकिन कालांतर में होगा क्योंकि वो नीचे छुपा हुआ ऐसे ही सब समझना चाहिए लक्षण एक साथ प्रकट नहीं होंगे संभव इसीलिए तीनों लक्षणों का भी एक ही काल में एक पदार्थ में प्रकट होना संभव नहीं जैसे पिछले उदाहरण के अनुसार क्रम से है का उदबोधक वो वो लक्षण उद्बुद्ध होता जाएगा अपने उदबोधक कारण के उपस्थित होने पर वो वो लक्षण प्रकट होता जाएगा अगर अनागत लक्षण का कारण उपस्थित है तो वो वस्तु अनागत लक्षण में हो अगर वर्तमान लक्षण में प्रकट होने का कारण उपस्थित हो गया तो वो वस्तु वर्तमान लक्षण में आ जाएगी यदि अतीत लक्षण का कारण उपस्थित हो गया तो अतीत लक्षण में चली जाएगी जैसे की मान लो एक मोटा उदाहरण लेते हैं घड़े का एक मट्टी का ढेला है ढेर सा तो जब ढेर है उस समय घड़ा इस समय घड़ा कौन से लक्षण में अनागत में। अभी तो फ्यूचर में अभी इस बना नहीं जब मट्टी का ढेर होगा पानी डाल के गोच के मो, मोटा मोटा गोला तैयार कर देंगे उस समय घड़ा अनागत लक्षण में है फिर चाक पे उसको रख के घुमा दिया और कुमार ने ऐसे गोल गोल करके घड़ा तैयार कर दिया अब घड़ा वर्तमान लक्षण में आ गया तो जब उसका उत्पादक कारण था अनागत लक्षण का तब घड़ा अनागत लक्षण में था अब घड़े को मट्टी को चाक पे रखकर घुमा दिया ये कारण उपस्थित हुआ तो घड़ा वर्तमान लक्षण में आ गया फिर मारा एक डंडा तोड़ दिया घड़े को तो घड़ा अतीत लक्षण में चला गया तो वो कारण उपस्थित हुआ तो अतीत लक्षण आ गया जो जो कारण उपस्थित होगा वो वो लक्षण प्रकट होता जाएगा इसलिए कहा स्व व्यंजक अंजन भावो भवे जैसे जैसे उस स्थिति का उत्पादक कारण आता जाएगा वैसे वैसे उस, उस लक्षण का स्वरूप प्रकट होता जाएगा वो क्रम के विरुद्ध है जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कहते परस्परेण सामान्यानि भाषिकारूपातिशयाचया सह परस्परेन्तेशयते तो कहते हैं जैसा हम पहले भी कह चुके हैं रूपातिशय और वृत्ति अतिशय आपस में विरोधी है रूपातिशय बताए थे ना शांत घोर मूढ़ सत्व रो है वो प्रभाव रूपातिशय और वृत्ति जो बताया था सत्वगुण का जब प्रभाव होता है तो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अधर्म अज्ञान वैराग्य अनैश्वर्य इनमें सब में आपस में टकराव हो है रूपातिशय और वृत्ति अतिशय ये सब आपस में विरोधी है विरोधी होने पर भी सामान्या अतिशय ही सह प्रवर्तन थे इनमें से जो अतिशय होता है बलवान होता है वो सामने प्रकट होता है और जो सामान्य कमजोर है वो उसके नीचे छुपा रहता है अवसर मिलते ही वो बलवान हो जाता है प्रकट हो जाता है जो प्रकट था वो छुप जाता है ऐसे सारा दिन बदलता रहता है कभी सत्व गुण उभरता है कभी रजोगुण उम गुण उभरता है तो रज और तम छुपे रहते हैं जब रजोगुण उत्व और तम दोनों छुपे रहते हैं जब तमोगुण उभरता है तो बाकी दो छुपे रहते हैं इस तरह से रहते सारे पर एट ए टाइम तीनों इकट्ठे प्रकटने बस जैसा यहाँ ऐसे सब जगह समझना चाहिए इसलिए तस्माद असंकर पड़ी असंकरण हो। इसलिए सारे इकट्ठे नहीं हो सकते संक्रमण इकट्ठा होना असंक्रम सारे इकट्ठे प्रकट नहीं होंगे एक प्रकट होगा बाकी दो छुपे रहे। ये था रागस्य समुदाचार समुदाचार न तीम अन्यत्र, अन्यत्र अभावः जैसे की उदाहरण देते है क्वचित किसी वस्तु में रागसा चाह रहा किसी एक वस्तु में राग का व्यवहार चल रहा है मान लो मिठाई, मिठाई में राग जागा हुआ है। आ, बड़ी अच्छी मिठाई है स्वादिष्ट है सुखदायक है बुद्धिवर्धक है पुष्टिकारक है इसको खाना चाहिए इससे लाभ उठाना चाहिए ऐसे ऐसे व्यक्ति का लाभ हो रहा है उस मिठाई में इस प्रकार से तदानीम अन्यत्र अभाव न उस समय टेलीविजन में कम्प्यूटर में मोबाइल फोन में राग खत्म हो गया ऐसा नहीं है <laughs> एक वस्तु में राग जगा हुआ है तो अन्यों में राग लुप्त हो गया ऐसा नहीं है बल्कि वो क्या है फिर किन्तु केवलम केवलम सामान्य समन्वागता समन्वय किन्तु बाकी चीजों के प्रति मोबाइल के प्रति कंप्यूटर के प्रति टेलीविजन के प्रति बच्चों के प्रति अन्य परिवार के प्रति कुछ छुपा सामान्य रूप से तबाह हुआ है एक का सामने उभरा मिठाई का बाकियों का नीचे छुपा हुआ है इस प्रकार से तथा तदा, मतलब तदा, तत्र, तत्र, तत्र, उस अवस्था में जब मिठाई के प्रति राग जगा हुआ है तथा तब तक उस व्यक्ति में ताव अस्तित्व है अन्य पदार्थों के प्रति राग का अस्तित्व वहां भी है हट नहीं गया केवल उस समय छुपा हुआ बस थोड़ी देर के लिए जैसे ही बाकी चीजों में से कोई, -कोई वस्तु सामने आती जाएगी उस उसका राग जागता जाएगा। क्या तमाशा। जो वस्तु सामने आती है उसका राग जग जाता है जो हट जाती है उसका दब जाता है सारे दिन सुबह से रात तक यही ड्रामा चलता रहता है यही नाटक होता रहता है कोई भी चीज सामने आती है राग जगता है और आदमी फिर उसमें उलझ जाता है फस जाता है उसमें सुख लेने लगता है जितना सुख लेता जाता है उतना राग बढ़ता जाता है तो सार क्या है यह समझाना चाहते है कि अगर एक वस्तु के प्रति राग है आपको वो वस्तु सामने प्रकट है उसका राग जागा हुआ है तब यह मत समझ लेना की अन्य चीजों से वैराग्य हो गया है कई बार लोगों को भ्रांति हो जाती है कहते साहब बहुत हो गए अब तो मुझे गुस्सा आता ही नहीं तो मेरा गुस्सा ठीक हो गया उसको ऐसा लगता है और 6-10, 8-10 महीने के बाद जब ऐसी एक घटना घटती है तब सारी अगली पिछली कसर निकल जाती है फिर ऐसा जोर से गुस्सा उठता है सब तोड़फोड़ कर देता है फिर उसको समझ में आती है नहीं नहीं अभी गुस्सा छूटा नहीं अभी गुस्सा खत्म नहीं हुआ कई दिन तक दबा रहा आज गुस्सा आया खूब जोर से आया तब उसको सारी बात साफ हो जाती है कि अभी गुस्सा छूटा तब है जब हम मेहनत करते इसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना ये उपाय है जब जब क्रोध का विचार उठे उसका विरोध करो गुस्सा नहीं करना है क्यों नहीं करना है गुस्सा करने से ये सारे नुकसान है वो क्रोध करने से हानिया वो लिस्ट बनाई थी हमने उसको पढ़िए रोज पढ़िए बार बार पढ़िए रोज सोचिए चिंतन कीजिए तो धीरे धीरे धीरे उन हानियों का प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ेगा और जो गुस्सा करने की आदत है वो कमजोर पड़ने लगेगी बस ये प्रतिपक्ष भावना उसका विरोध करते जाइए नहीं करना कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करना और जाए जो भी हो जाए कोई नुकसान हो जाए तो हो जाए कोई अपमान हो जाए तो हो जाए पर मुझे गुस्सा नहीं करना है ऐसे हम उसका प्रतिपक्ष भावना करेंगे तब जाके धीरे धीरे कमजोर हो, पा, हो, हो पाएगा और ऐसे धीरे धीरे धीरे छूटता जाएगा लंबी मेहनत करनी पड़ेगी हर एक दोष के लिए करना पड़ेगा राग के लिए भी द्वेश के लिए भी ऐसी परिवार <laughs> है और इस सारे परिवार का मूल नेता है अविद्या, अविद्या।, अविद्या क्षेत्र उत्परेशम प्रसुद्धनिन्नोधाराणाम तो अविद्या इन सारे दोषों का नेता है इनका सेनापति है तो युद्ध में क्या होता है जब मार देते ना सारी सेना भाग जाती है खबर आ जाती है, कि हमारा जो है इस पर हमला करना चाहिए वो सेनापति है अविद्या तो अविद्या को हम मारते जाएंगे ये रागद्वेश कम होते जाएंगे और अपने आप जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे इसलिए उस पर अधिक शक्ति लगानी चाहिए अविद्या को मारने के लिए कभी-कभी अलग अलग वस्तु पर भी थोड़ा मेहनत कर सकते हैं जैसे क्रोध की बात आई तो क्रोध के लिए भी हम अलग से भी मेहनत कर सकते हैं कि मुझे कुछ भी हो जाए क्रोध नहीं करना अगर मैं क्रोध करूंगा तो ये दंड लूंगा स्वयं दंड लूंगा और फिर लो दंड लो देखो फिर धीरे -दिर धीरे आधे छूट जाएंगे क्रोध का जो संस्कार है वो कमजोर पड़ जाएगा ऐसे ऐसे हम छूट पाएंगे तो ये करना होगा ठीक है जी तो कह रहे हैं अगर राग उभरा हुआ है तीव्र है व्यवहार में चालू है तो इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि अन्य वस्तुओं में राग खत्म हो गया है है राग वहां पर छुपा हुआ है दबा हुआ है अवसर आने पर वो उन चीजों का भी राग उ तो जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर हो रहा है एक वस्तु के राग के नीचे दूसरी वस्तुओं का राग छुपा हुआ है एक जगह राग के नीचे बाकी क्रोध छपा हुआ है छुपा हुआ है ऐसे लक्षण का भी समझ लेना तथा लक्षण तथा लक्षण ऐसे लक्षण में भी समझ लेना एक लक्षण प्रकट है बाकी रु छुपे हो इसलिए कोई समस्या की बात नहीं देखो कितनी विचित्र बात धर्मी तीन काल वाला नहीं है धर्मी तो सदा ही रहेगा धर्म तीन काल वाले वो कभी रहेंगे कभी नहीं रहेंगे बस ये सृष्टि की व्यवस्था है इस सृष्टि की व्यवस्था को हमें इसी रूप में समझना है जो इस रूप में समझ लेगा उसकी अविद्या दूर हो जाएगी और तत्व ज्ञान हो जाएगा और उसके रागवेष कम क्रोध लोग सब नष्ट हो जाएंगे उसका मोक्ष हो जाएगा उसको मोह माय आ कहीं नहीं बांध सकती वो छूट जाएगा तो यही चीज समझनी है कि धर्म तो तीन काल वाला नहीं है वो तो सदा ही रहता है कभी नष्ट नहीं होता न कभी पैदा होता और धर्मास्तु वो पैदा भी होते हैं और नष्ट भी होते हैं इसलिए वो तीन काल वाले सुवर्ण नहीं बदलेगा आकृतियां बदलती रहेंगी सुवर्ण धर्मी है और उसकी आकृतियां धर्म बस ये समझना ते लक्षिता अलक्षिता अन्य अन्य प्रतिनिर्दिश्य अवस्थांतरतो अवस्थान्तर तो ते का मतलब ते धर्मा वे धर्म जो काल वाले धर्म है, धर्म हैं वे लक्षिता अलक्षिताश कभी वो जाने जाते हैं कभी नहीं जाने जाते जो प्रकट होता है उसको हम जान लेते हैं जो प्रकट नहीं है उसको नहीं जान कार से ये धर्म कभी प्रकट हो जाते हैं कभी अप्रकट हो जाते हैं इस तरह से प्रकट अप्रकट होते हुए अन्य प्रतिनिदेश अवस्थानता भिन्न भिन्न अवस्थाओं के रूप में वो धर्म कहे जाते हैं कभी हम कहते हैं मट्टी का ढेला है इस रूप में कह रहे हैं कभी हम कहते हैं अब घड़ा बन गया फिर कभी हम कहते हैं ठीकरे बच गए घड़ा छूट गया बस उस उस अवस्था को प्राप्त होते जाते हैं और उस उस नाम से कह दिए जाते हैं धर्मी तो सदा ही रहता है मट्टी तो हमेशा ही रहेगी चाहे ढेले की शक्ल में हो चाहे घड़े की शकल में हो चाहे ठीकरे की शकल में हो मट्टी हो। तो सदा रहेगी इसलिए धर्मी त्रत्वा धर्मास्तु त्रध्वा तो वो जो कहे जाते हैं वो अवस्थान्तरता केवल उनकी बाह्य आकृतियां बदली है इतना ही चेंज है बस द्रव्य नहीं बदला मट्टी तो मट्टी ही रहेगी हमेशा उदाहरण देते उसकी कीमत बदल जाती है गणित का उदाहरण दिया जैसे एक संख्या है हमारे पास अगर दर होय सो एक अलग अलग स्थिती बदलती अलग अलग रूप बदलता राहता है वो एक संख्या उशी तुसरा उदाहरण यथाच एकत्व अपि एक इसी तरह से एक स्त्री है किसी बच्चे की तो वो माता है बच्चा तो और दुहिताचा किसी की बेटी है जो उसका पिता है वो उसको बेटी बोलेगा स्त्री वही है और स्वचाचा वो बहन भी है जो भाई होगा वो उसको बहन बोलेगा स्त्री है कि estimate, कोई माता बोलेगा कोई बहन बोलेगा कोई बेटी बोलेगा ऐसे ही द्रव्य वह एक ही रहता है कभी हम किसी नाम से बोलते हैं कभी किसी नाम से कभी ढेले के नाम से कभी घड़े के नाम से कभी ठीकरे के नाम से तो मूल द्रव्य तो सदा वही रहता है वो नष्ट नहीं होता केवल बाह्य आकृतियां बदलती रहती तो ये लक्षण परिणाम पर जो आरोप लगाया था उसकी व्याख्या कर दी समाधान हो गया अब तीसरा बचा अवस्था परिणाम उस पर आरोप लगाएंगे अवस्था परिणाम कौटस्थ्य कौटस्थ्य प्रसंग दोष प्रसंग दोष कैश्चित कैश्चित कुछ लोगों के द्वारा अवस्था परिणाम में कौटस्थ्य प्रसंग दोष उक्त कौटस्थ प्रसंग का दोष उन्होंने कहा है अर्थात वो कहते हैं की जब धर्म धर्मी आपका एक ही है ये जो आप अवस्थाएं बदल रही है ऐसा कह रहे हो जब धर्मी तो सदा ही रहता तो फिर यह बदलना क्यों ये बदलना क्या है ये बदलना नहीं चाहिए जब धर्मी है और धर्मी से अलावा कुछ है ही नहीं तो ये बदलना भी नहीं होना चाहिए जो चेंजेस आ रहा है ये नहीं होना चाहिए यही तो अवस्था परिणाम था सुवर्ण की आकृति बदल रही है चावल भी पक रहा है मट्टी का गोला भी बदल रहा है यह चेंजेस नहीं होना चाहिए तो था, था, था, उस पर आरोप लगा होणार होणार के व्यापार से ढका हुआ होने से इसको आगी खोलते हैं। निवृत्त तो कहते हैं जैसे कि यदा जब व्यापार न कौती वो घड़ा रूपी धर्म अपना काम नहीं कर रहा काम शुरू ही नहीं हुआ अभी घड़ा बना ही नहीं तदा अनागत तब वो अनागत स्थिति में अनागत अवस्था में अनागत लक्षण में यदा करो जब घड़ा बन गया और अपना काम कर रहा है पानी को ठंडा कर रहा है लोगों को पिला रहा है ठंडा पानी पियो जब वो अपना काम कर रहा है तब वो वर्तमान है यदा कृत्वानिवृत्त जब गड़े ने पानी ठंडा कर दिया दो साल अब वो घिस गया अब ठंडा नहीं कर रहा तो लोग उसको तोड़ देते नया गड़ा लेकर आते काम, का काम करके निपट गया निवृत्त हो गया तथा अतीत वो अतीत हो गया घड़ा फूट गया अब ठीकरे बचे एवं इस प्रकार से एवं धर्म धर्मीणों धर्म धर्मी लक्षण नाम लक्षण अवस्थान अवस्था नाम चौटअस्थ पर दोष दोष तो पर दूसरे लोगों के द्वारा ये दोष कहा जाता है आरोप लगाया जाता है कि धर्म और धर्मी का और लक्षणों का और अवस्थाओं का कूटस्थ दो प्राप्त होता है यानी सबको स्थिर होना चाहिए जब आपका धर्मी स्थिर है और धर्मी से धर्म अलग है नहीं और धर्म को ही आपने तीन कालों में जोड़ के कह दिया और फिर आपने उसमें परिवर्तन भी दिखा दिया जब धर्म धर्म एक ही है तो परिवर्तन किस में हो रहा है धर्म ही आपका तीन ए, एक काल वाला है तो ये परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए जब परिवर्तन नहीं होना चाहिए तो आस्था परिणाम क्यों हो गया क्यों हो गया नहीं होना चाहिए ऐसा आरोप लगाते तो कूटस्थता प्राप्त होती मतलब स्थिरता रहनी चाहिए चेंजेस नहीं आना चाहिए उत्तर देतासव दोष नोष नाही बुद्धी खराबि खराबो देखना नहीं आता आपल्या आप अवस्था परिणाम नगा हो तो रोटी कैसे खाओगे कच्ची रोटी खाओगे कच्चे पत् कच्चा गेहू कैसे खाओगे बचेगा कैसे पेट कॅसे भरेगा जिओगे कॅसे सृष्टी का नियमे चेंजेस आनाही तो तो कोई नहीं है, है कस्मात, कस्मात। गुना नाम।, गुना नाम विमर्द, विमर्द। वैचित्रियात। वैचित्रियात। वो यही सेटी की व्यवस्था पड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण येतो समजने जो आपली आप बार, बार आरोप लगाते ॲसा क्यो और वैसा क्यू समजने गुणित गुणी द्रव्य तो नित्य है परंतु फिर भी गुणा नाम विमर्द वैचित्रत गुणों का जो विनाश होता रहता है यही तो विचित्रता है गुणी नित्य रहता है गुण बदलते रहते हैं यही तो विचित्र बात इतना समझ लोगे तो आपकी सारी शंका दूर हो जाएगी तो कैसे समझे उसको समझाते हैं यथा संस्थानम यथा संस्थानम आदिमत आदिमत धर्म मात्रम धर्म मात्र शब्द आदि नाम शब्द आदिनाम विनाशी विनाशी लिंगम, आदिमत आदि धर्म सत्म नाम, अविनाशिनाशीना तस्वीर विकार संज्ञा विकार संज्या, संज्ञा दृष्टान्त देते हैं यथा जैसे संस्थान एक वस्तु संस्थान एक रचित पदार्थ क्रिएशन प्रोडक्शन मान लो घड़ा मोटा उदाहरण घड़े कई ले लेते तो मान लो जैसे एक घड़ा है वो संस्थान है वो आदिमत किसी कारण से उत्पन्न हुआ है किससे हुआ है मिट्टी से हुआ है तो जैसे घड़ा एक कारण से अर्थात मिट्टी से उत्पन्न हुआ है और वो धर्म मात्रम एक धर्म है घड़ा एक धर्म है मट्टी धर्मी है उसके अंदर बड़ा प्रकट हुआ है वो किसका धर्म है शब्द आदि नाम वो शब्द आदि जो शब्द आदि गुणों वाले जो द्रव्य है वैसे यहां शब्द की बजाय अगर गंध लिखते तो अच्छा होता क्योंकि घड़े का उदाहरण उससे सेट होता है।, है आवाज तो करता है पर वो आवाज जो आकाश का गुण माना जाता है पृथ्वी का नहीं पृथ्वी में चार गुण माने जाते हैं तो चलो हम ये इसका अर्थ ऐसे कर लेते हैं जो घड़ा एक आदि मत है कारण से उत्पन्न हुआ है मट्टी से वो एक धर्म मात्र है एक वस्तु है प्रकट हुई है और वो गंध आदि गुणों वाली जो पृथ्वी है उन पृथ्वी आदि पदार्थों का एक पदार्थ है कार्य है उसका धर्म है और विनाशी एक दिन टूट जाएगा नाशवान है क्योंकि वो बना है इसलिए नष्ट भी होगा अविनाशी नाम जो उसके मूल कारण द्रव्य हैं पृथ्वी आदि वो अविनाशी है घड़ा टूट जाएगा पृथ्वी तो फिर भी बची ना ठीकरे तो बचेंगी तो घड़ा नष्ट होने पर भी उसका मूल द्रव्य नहीं नष्ट होता वो स्थिर रहता है बस ये समझना है कि गुणी द्रव्य मूल तो नित्य रहता है उससे उत्पन्न पदार्थ अनित्य होता वो टूट फूट जाता है तो जैसे हम घड़े का प्रत्यक्ष देख रहे हैं ऐसे इंद्रियों का तन्मात्राओं का महातत्व का सब चीजों का समझ लो बाकी चीजों के बारे में कहते हैं एवं इसी प्रकार से लिंग, लिंगम लिंगम अर्थात महत्व प्रथम विकार प्रकृति से महातत्व बना वो लिंगम उसका नाम महत्व इसी तरह से लिंगम भी खड़े के समान है वो भी आदिमत है किसी कारण से उत्पन्न हुआ है किससे प्रकृति से सत्वरजतम उसका कारण है तो वो कारण से उत्पन्न हुआ है वो भी धर्म मात्र वो भी कार्य वस्तु है घड़े के समान सत्वादी नाम गुणा नाम वो सत्वादी गुणों का कार्य है अविनाशी नाम जो सत्वादी अविनाशी है मूल गुणी द्रव्य वो नित्य है अविनाशी है जबकि ये लिंगम विनाशी ये नष्ट हो जाने वाला है घड़े के समान तो घड़ा और महातत्व ये कार्य द्रव्य बतला दिए का कारण मिट्टी बताई वो नित्य है और का कारण वो नष्ट हो जाती है जिससे बनती है वो नष्ट नहीं होता वो मूल द्रव्य सदा स्थिर रहेगा इतनी बात समझ लोगे तो सारी समस्या फिर आप यू नहीं होगी चावल में परिवर्तन क्यों होगा वो तो होगा परिवर्तन हुए बना तो चवल पकेगा फिर खाएंगे कैसे और पचेगा कैसे? कॅसे हो ना संज्ञा बस उमे विकार संज्ञा जो उत्पन्न हो नष्ट विकार और जिस होकृती जिससे उत्पन्न हो रहा है वो प्रकृती जो उत्पन्न हो रहा, है वो है। उत्पन हो रहा है वो विकार। कारण और कार्यस तब्द चलते दर्शन प्रकृती विकार कारण कार्य उदाहरण उदाहरण मृत धर्मी पिंडाकारा पिंडा धर्म धर्मांतरम धर्मांतरम उपस्य मनो धर्मत धर्मत परिणाम घटाकार अब ये तीनों का समन्वय करके दिखला रहे हैं धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम ये अब सूत्र का प्रसंग उपसंहार में चल रहा है खत्म करेंगे इस टॉपिक को और इस तरह से तीनों की थोड़ी थोड़ी स्थिति बतलायेंगे तो कहते हैं एक उदाहरण के रूप में इस तरह से समझे धर्म धर्मी आदि की व्याख्या मृत धर्मी मिट्टी तो है धर्मी वो तो मूल द्रव्य स्थिर है मिट्टी रूपी धर्मी पिंड आकारात धर्मात् उसका एक धर्म है पिंड आकृति वो लोगासा कोलासा एक धर्म से धर्मांतरम उपसंपद्य एक नई आकृति को प्राप्त होता हुआ धर्मतः हो परिणाम धर्म के रूप में परिणाम को प्राप्त होता है उसका धर्म बदलता है आकृति बदलती है तो मट्टी जो धर्मी है उसका पिंडाकार एक धर्म घटाकार दूसरा धर्म एक आकृति हट जाती है दूसरी आकृति उत्पन्न हो जाती है पिंडाकार हट गया और घटाकार उत्पन्न हो गया इसी का नाम धर्म परिणाम स्थिति बदलना धर्म बदलना आकृति बदल गई यह हो गया धर्म परिणाम अब इस घड़े का जो धर्म परिणाम कहलाया घड़े का घड़ा एक धर्म परिणाम हो गया अब इसको काल के साथ जोड़ के बोलेंगे कहते है हैं घटाकारो घट अनागतम अनागतम अना लक्षण लक्षण हितवा वर्तमान लक्षणम वर्तमान लक्षण प्रतिपद्य लक्षण परिणाम परिणमते अब वही घटाकार अनागत लक्षण को छोड़कर वर्तमान लक्षण को प्राप्त हो गया पहले फ्यूचर पोजिशन में था कि घड़ा बनेगा अब वो हट गई और अट गईर बनगा वर्तमान गया बस इसी का नाम लक्षण ये काल दि हो बोल धर्म परिणाम ठीक आहे अवस्था कोटो घट नव पुणत नव पुराणता प्रतिक्षण प्रतिक्षण अनुभवन अनुभवन अवस्था परिणाम अवस्था परिणाम प्रतिपद्धे अडा बनगा अभि अभी ताजा घडा बन गया, कुमार ने बना द्या फ्यूचर टान्स मे बने अर्तमान मे आन गे घा बन गो घा सूखने लागे पहिले गीला गीला धीरे धीरे सूखेगा फे सूखते सूखते डाळे फिर वक जायगा और पक करके तैयार हो जाएगा फिर उसको बाहर निकालेंगे फिर बिक्री कर देंगे फिर लोग उसको घर ले जाएंगे और उसमें पानी भरना शुरू करेंगे और रोज पानी ठंडा करते रहेंगे और पीते रहेंगे धीरे धीरे उसमें घिसावट होती जाएगी जिस दिन खरीद के लाए तो क्या साहब नया नया घड़ा लाए और छह महीने बाद कहते साहब आपको पुराना हो गया तो धीरे धीरे उसमें घिसावट होती है नयापन पुरानापन धीरे धीरे प्रतिक्षणम अनुभवन तो कहते हैं घड़ा जो है प्रतिक्षण हर सेकेंड में अनुभवन और को अनुभव करता हुआ अब घड़ा कोई चेतन वस्तु नहीं है।, है तो जड़ फिर भी ऐसा बोल देते। कहीं -कहीं कथन कर देते। थोड़ा अलंकार की दृष्टी जे कमी छोटे थे सुरु सुनते थे, आठ बजे कभी कभी सुनते कधी रानते रेडिओ वल बोलते थे? यह आकाशवाणी है हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार आठ बजना ही चाहते हैं। अब है आठ बजना चाहते है कुछ समय को चेतन थोड़ी है। तो यही बोलते थे आठ बजना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे कई जगह पर जड़ वस्तुओं को भी चेतन की तरह से कथन कर दिया जाता है तो यहाँ भी घड़ा जड़ वस्तु है फिर भी चेतन वथन कर दिया कि वो हर सेकेंड में न्यायापन पुर पन, पन अनुभव करता हुवास स्थिती से गुजरता घात होता जाता है। बस येतो पुरणा होता जाहीर अवस्था परिणाम नाही आयगे तो घडा पुराना कैसे होई घडा रहा तो आपले पडगे टूटता नाही जलदी टूटे तो दुसरा न्याया घडा खरीदे एक व्यक्तीने कपडे खरीदे न अपडे बनवा लि दो साल हो फटते ही नहीं। वो तंगा जाता है। जल्दी फटे दुसरा न्याया खरी नये कपडे खुशी होती खाटना फटना ती न्यायागी कार टूटणी बिगडनी तबी तो नये तबी तो जीवन मे आनंद आयगा उत्साह आयगा नीजो का लाभ उठाय अवस्था परिणाम आवश्यक आहे होणारी चौक तो कहा इस प्रकार से घड़ा प्रतिक्षन अवस्था परिणाम को प्राप्त होता जाता है तभी तो भिवट होती है फिर कहते हैं धर्मिणों धर्मांतरम धर्मांतरम अवस्था अवस्था धर्म लक्षणांतरम लक्षण अवस्था अवस्था द्रव्य परिणामो द्रव्य परिणामों भेदेन गी थी। गी थी। तो ये सार क्या है धर्मी का धर्मांतर हो जाना मट्टी धर्मी थी उसकी शक्ल चेंज हो गई पहले लौदे के आकार में थी ढेर के आकार में अब घड़ा बन गया चेंज हो गया ये एक अवस्था ही तो है मट्टी की एक पहली अवस्था थी पिंडाकार दूसरी अवस्था आ गई घड़ा बन गया इस अवस्था को धर्म के नाम से कह दिया फिर धर्मांतरम अवस्था अब वो धर्म पहले फ्यूचर में था हो वर्तमान में भिन्नता से धर्म को ही लक्षणांतर के रूप में अवस्था के नाम से कह दिया इस तरह से भेदेन उपदृश्य नाम भेद करके कह दिया ये एक ही तो द्रव्य का परिवर्तन है और है क्या उसी बात को अलग अलग एंगल से कह दिया में सब एक ही चीज है अवस्था परिणाम भी वास्तविक है एवं पदार्थांतरेश पदार आप नया टेलीविजन खरीद के लाए वो भी धीरे धीरे घिसेगा दो साल में चार साल में पांच साल में घिस जाएगा खराब होने लगेगा उसमें बिगड़ने लगेंगे फिर आप रिपेयरिंग में ले जाएंगे एक बार ले जाएंगे दो बार ले जाएंगे तर रोज रोज तंग आज कब तक इसकी रिपेअरिंग करो न्याया ला अब दूसरा लाओ, फ्लैट वी अब नये फॅशन का लाओ, अब वो सी वाला लाओ, अब एल लाव रोज नये ने आविष्कार होते तर पुरणी चीजो आदमी बोर होता वेगळं निकालो इसो न्याय चीज खरीदो डायनिंग टेबल पुरणी होगी चलो इसो निकालो नाही खरीदेगे मकन मी देख देख के बोर होगे चलो इसमें रिनोव्हेशन करेगे इसो तोड फोड कर थोडा ठिकठाक करे नये डिजाईन का बनागे न्याया फर्नीचर लागे लगना चाहिए कुछ नया नया चेंज होना चाहिए तो इस प्रकार ऐसी सभी चीजों में समझ लेना सभी चीजों में ये घिसावट होती है कार में टेलीफोन में मोबाइल में मकान में स्कूटर में हर चीज में ऐसी समझना चाहिए ते एते। ते एते। धर्म लक्षण धर्म लक्षण अवस्था परिणाम अवस्था परिणाम धर्मी स्वरूपम धर्मी स्वरूप अनता एक एव एक इस प्रकार से ते धर्म लक्षण अवस्था परिणाम ये सारे के सारे धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम सारे के सारे परिणाम धर्मी स्वरूपम अना क्रांता धर्मी के स्वरूप को नहीं छोड़ जो भी चेंजेज है वो सब मूल गोलाकार बना, बना हो हो हो स्वरूप को न छोड़ते हुए परिणाम वो एक ही परिणाम अवस्था परिणाम सर्वान विशेषान हो सभी वही व्याप्त होता है अभिप्र व्याप्त करता है घे मोठी भाषा मेग अलग बेसिकली परिवर्तन है अवस्था परिणाम अशली तो वी अथक परिणाम परिणाम अच्छा एक परिणाम अंतिम शब्द तो अंतिम शब्दों में सार बताते हैं अवस्थित अवस्थित द्रव्य पूर्व धर्म निवृत पूर्व धर्म निवृत्त धर्मांतरोपत्ति परिणाम बस परिणाम यही है अवस्थित द्रव्य के जो विद्यमान द्रव्य है धर्मी उस विद्यमान मूल द्रव्य धर्मी के अंदर पूर्व धर्म पहली स्थिति हट जाने पर धर्मांतरोपत्ति नई स्थिति का उत्पन्न हो जाना बस यही तो परिवर्तन यही तो परिणाम है इसी परिणाम से ही दुनिया में लोगों को आकर्षण है लोगों को मजा है लोगों को खुशी है लोगों को चेंजेस ही तो चेंज कर रहा है जीवन में नहीं तो बोर हो जाएंगे तो बस यही परिणाम हर चीज में परिवर्तन होता रहता है यही परिणाम तो इस प्रकार से धर्म लक्षण अवस्था परिणाम समझना बाकी हा चॅ चीज हट गे दुसरी चिज आई जैसी पुस जैसी है व्हि है एक घडा टूट गे ही दुसरा खरीद लागेल वो घडा नाही है और आपने एक और बात बताता हूं एक सोने का बिस्किट ले आए ठीक है उससे आपने चूड़ियां बनवा ली हाथ में पहनने की चूड़ियां बनवा ली दो साल तक पहने रखी अब वो डिजाइन पुराना हो गया आउट ऑफ फैशन हो गया तो आप सुनार के पास कर तो तोड़ो नई डिजाइन की बनाई उसने वो चूड़ियां तोड़ दी और नई डिजाइन की बनाई उसका डिजाइन चेंज कर दिया अब वो चूड़िया ही तो हैं पहले भी चूड़ियां थी अब भी चूड़ियाँ हैं क्या ये वही चूड़ियाँ हैं सोना तो वही है पर चूड़िया नहीं अब आप उसको नहीं बोलेंगे वो नहीं बोलेंगे तो वो चीज़ एक बार खत्म हो गई तो खत्म हो गई फिर वो नहीं आएगी तो घड़ा टूट गया और फिर हमने उसी मट्टी को कूट पीस के फिर पृथ्वी में डाल दिया और फिर उसको वहां पीस पीस के कई महीनों के बाद उसको गोल गोल करके वापस दोबारा उसी मट्टी से दोबारा नया घड़ा बनाया उत्साह रहेगा व्यक्ति को नया चाहिए पुरानी चीज से थक जाता है इसलिए थक जाता है कि पुरानी चीज में इतनी क्षमता ही नहीं जो हमारी इच्छा को शांत कर दे प्राकृतिक वस्तुओं में इतना बल नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है कि जीवात्मा इच्छा को शांत इसलिए उसको नई चीज की इच्छा बनी रहती है, ये इससे तो थक गे बोर हो गए, छोडो नयी लादे मेरी इच्छाए शांत होी उस मेरी तृप्ती होयेंगी इलिरो रोज लोक नये ने मॉडल खरीदते मोबाईल फोन्स के रोज नयी नयी कार ढूढते रोज नये नये टी वी ढूढते रोज पता नहीं क्या, -क्या मॉल मे जा देखो क्या क्या होता राहता समस्या समजना च फेर सणा बाट पूरा हा राहू